श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत पंचम प्रच्छेद नीलकंठादीगणसि संकृतनानंदन प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रकोष्ठे श्वास हस्ति वेला प्रात्रिवादन मिता सै नीलक पंचसप्तंगोपांगसहिता श्री प्रभो प्रकोष्ठ सगता श्री प्रभु पूर्वास् तम अभ्यथम इव अग्रसर अभूत नीलकंठ प्रकोष्ठ से पूर्वद्वारण आगम्य भूमिष्ठ स्री प्रभु प्रणमति श्री प्रभुसमस्थ तश्चा बाबूराम पुरा महोदय नीलकंठ तथा अन्ने विस्मता नेता खट्टा उत्तरेण दीनाथाख्या को आगम्य पश्य झटि प्रकोष्ठोंलोक पिपूर्ण जाता है कियक्ष परं श्री प्रभु किंचित उपात जाता श्री प्रभु भूतले अति अधिकतम पुरतो तथा अतिकमस्तों नीलकमता भक्ता श्रीरामक आविष्ट सन अहम स्वस्थ अस्लकंठतांजलि सन्म स्वस्थ कौत श्रीरामकृष्ण सहां तम तो स्वस्थ असी ककारा आकारे का आकार योगे कि काकारात पुनः आकारयोगेन काशिष्य तमेशा हाष्यम नीलकंठ महोदय अस् संसारे पति अस््रीरामकृष्ण स हाष्यम तम तो संसारे निहि असी पंच जनते अष्ट परे नपश्य दाशा स रक्षति लोकशिक्षाए त्वया यात्रा भी हा हा। तव भक्त तयानयक्तिदर्शना बहवो जान उपकृता किंच यदि तुम सर्वं एते, त्यजसी एक यात्राभिनेव यानी सया कर्म कार्य अस्त कर्मसमा न प्रत्यावर्तिष्य से गृह सांसारीकर्म जाता सम्पाद्य सर्वान्स्य दासदासी अ याती। तदा ना तदा बहुधा आह्वानता न प्रत्यातिलक मह्यम आशी दीयतामकशोदा उन्मादनी श्रीमती समीप गता श्रीमती तदा ध्या आसी साशिष्टा सती यशोदा अवादीत अहम सा मूल प्रकृति आद्या शक्ति स्वतो वरणी यशोदया अवदति अवादी करो देयद्रूहि यहाम मनोवचो तचिता कर्म शक्नो कर्णभ्या तम गुणक आकर्णीत शक्नोमी हस्ताभ्याभक्त चेवा कर्मी चक्षुसा तथा तद्रूप तद्भक्च इछ स्याम तव यतह यमत चक्षुवाष्पालुत तत पुनः का उग तस्व प्रेम प्रमुदित अनेक ज्ञान नाम अज्ञानम एक ज्ञानम नाम ज्ञान अस्थर सत्य सर्वूति स्थि तेना सहापो नाम विज्ञानम, पुनः अस्ति स एक द्वयातीतह, मनसातीतह, नित्ये व्वातीयो नित्यात नियां आगतह, ऐसा नाम परिणता भक्ति तव तम उत्तम श्याम आशा नदीतीरे वास तत्स सिद्धम सर्वधन किंतु स आह्वनीय तूषि भावो न व्यवहारा जीवो विचारकाय सर्वं निवेद्य, मया अत मैं तद तदम इधानी विचारक एव प्रमाण कियत्षण परी प्रभु वदी तैयार गीतनह आगत असी क्लेश इह तो निवेदन नीलक कथम श्रीरामक सहास्यम अवगत भाव वक्षति नीलक अमूल्यरत्न आदाय या श्रीरामक तद अमूल्यरत्समीपे पुनः ककाराद आकारे दत्ते कि तव गान एतावते कथम राम सिद्ध अतः तदान रोचते साधारण जीवों मनुष्य उच्चते या समुदित चैतन्य एव उच्यते यदिचैतन्यन संनहुस अतः मानस मानहुंस तव गान भविष्य की निसम्य अहम स्वयं गच्छन आसम परम नियोगी अभी वक्तुम आयाता श्री प्रभु लघुखट्टोपरी श्वास गप विवेश नीलकंठ वद किंचित्मा नाम श्रोष्यामी नीलकंठ साोपांग सहित गान गाया गान श्याप आशा नदी तीवासान महसमर्दी एतान श्राव श्रव श्री प्रभुदंडा सन् सीलक ये जटायाँ गंगा सराजराजे हृदय धारिय अस्त श्रीप्रभुः प्रेमोन्मत्तः स नृत्यते नीलकण्ठः तथा भक्ताः तं परिवृत्यगानं गायन्ति तथा नृत्यन्ति गानं शिव शिव अनेन गानेन सह अपि श्रीप्रभुः स भक्तो नर्तितुम् आरेभे गानं समाप्तं श्रीप्रभुः नीलकण्ठं वदति अहं भवतः तद्गानं श्रोष्यामि कलिकातायां यः श्रुतं मास्टर् महोदयः श्रीगौराङ्गसुन्दरो नव नटवरह तप्त नटवर तप्तकाचन राम कृष्णह, आम आं नीलकंठों गायन अस्त श्रीगौरांगसुंदर नव नटवरह तप्त कांचन काय प्रेम प्लवन प्लव प्लब्यतेतवप धारियन श्री प्रभुनीलकंठादीभक्स पुनः नृत्य तत्पूर्व नृत्य दृषं ते कदा न विस्म्य प्रकोष्ठों परिपूर्ण सर्वे एव उन्माद प्राया प्रकोष्ठ इव संवृत्त श्रीयुक्त मनोमोहनो भावा भीष्टो जाता है तरह भाव से काचन महिला आगतालिंदत एक अपूर्व नृत्य तथा संकर्तन साक्षात्कती तासु अको जा मनोमोहन श्री प्रभो भक्त तथा श्रीयुक्तराखाल संबंधी श्री प्रभु पुनः गान आरेभे योग हरिकीर्तन तो नयनता स्रवती तौ दव भ्रतरौ आगतौ रे संकर्तन कुरन्द प्रभु नीलकंठादी सह नृत्य अदिकोजन चोती राधा प्रेमोन्मत्तौ तौ तौ द्वौ भ्रातरौ आगतौ रे उच्चैसङ्कीर्तनं श्रुत्वा चतुर्दिशतो लोका आगम्य सङ्घताः दक्षिणस्य उत्तरस्य तथा पश्चिमस्य गोलालिन्दे सर्वे जनाः दण्डायमानाः ये नावा गच्छन्तः ते अपि एतन्मधुरसङ्कीर्तनध्वनिं श्रुत्वा आकृष्टाः सञ्जाताः कीर्तनम सी प्रभु जगन्मात प्रणमती तथा वदा भागवत भक्तो भगवान ज्ञानेभ्यो नम योगिभ्यो नम भक्तेभ्यो नम इं श्री प्रभु नीलकंठादीभक्त पश्चिमी गोलालिंद आगत उपयकाल अदयोजागर पौर्णमा उत्तरदिवस सामंताचंद्रिका श्री प्रभु नीलकंठन सह लापम श्री प्रभु आनंदपंक्रभु कह, कहंता अन्व्य न प्राप्त गेहम आन चंडी नीलकंठ भाई साक्षा गौरांग कि अहम समसा दीनदास गांग तरंग अंगाताी नीलकंठ भवता यद कथ्यता अस्मा तो भादिएव इछते श्रीरामक सन् सकुण तम अहंता अन्वे प्रवर्ते परम अन्वेष्य नावि हनुमता जगदे राम क्वचि चिंतरा अहम अंस प्रभु अहम दास पुनः यदा तत्व तदा पशा एव अहम अहम नीलकन किं वक्षे अस्मासु कृपा श्री त्वया सहाँ कियो लोका तव गान शुण्वत कियोजना उदीपिता नीलकंठ मेंारमी वे किंतु आशीष ददातु यथा य न मज्जेम श्री श्रीरामकृष्ण सहाँ यदि मज्जसी तथा तस् हृदय श्री प्रभु प्रभुनीलक्य आनंद जाता है तंपन वद अगमन यस साधन ताँ शक्य परमेकृणु गान शुणु गिरे गणेशो मम शुभकारी पूजय्वा गणपति याहि हे गिरिराज आनय गत्वा गौरी विल्लबृक्षमूले आयोज्य बोधनम गणेशकल्याण गौरिया आगमन गेहमं आनष्यामी चंडीं श्रोष्यामी कियचंडंडंडीं किय आयानी दंडीयोगी जटिन चंडी यदा सगता तदा योगिनो कियनोंोगिनो जटा जटाधारीणो श्री प्रभु हसती यहाशय एतान अभिनेत्रिन अत्यम हास्द्रेको बिंतरा अभिनेतृंड गानंवयाम नीलकंठ अस्मा यदग भ्रम्य तत्पुष्क अद लीरामकृष्ण स हाष्यम कि वस्तु विक्रीणा चेदिमितना मूल्य दीयते यूय अत्र ग्रिना मूल्य दत्त समेशा हाँ